विवेकानंद साहित्य स्फुट विचार यह सत्य है कि प्रकृति की सामान्य गति में जाति प्रणाली आवश्यक हो जाती है जिनमें एक विशेष कार्य की योग्यता होती है उनका एक वर्ग बन जाता है किंतु किसी व्यक्ति विशेष का वर्ग कौन निर्धारित करे यदि एक ब्राह्मण यह सोचे कि उसमें आध्यात्मिक साधना की विशेष योग्यता है तो वह खुले मैदान शूद्र से मिलने से डरे क्यों क्या एक घोड़ा एक अड़ियल अट्टू टट्टू के साथ दौड़ने में डरेगा कृष्ण कर्णामृत के रचयिता के जीवन को देखो जिसने अपनी आंखें इसलिए निकाल दी कि वह भगवान के दर्शन न कर सका उसका जीवन यह सिद्धांत प्रकट करता है कि कुमार्ग्रामी प्रेम भी अंत में उचित प्रेम की ओर ले जाता है हिंदुओं की आत्यंतिक अकाल धार्मिक प्रगति तथा हर बात में सर्वोत्कृष्टता ने जिससे वे केवल उच्चतर विकल्पों से ही चिपटकर रच गए उन्हें उनकी प्रस्तुत स्थिति में पहुंचाया है हिंदुओं को पश्चिम से थोड़ा भौतिकवाद सीखना है और उन्हें कुछ आध्यात्मिकता सिखानी है पहले अपनी स्त्रियों को शिक्षा दो और उन्हें उनकी स्थिति पर छोड़ दो तब वे तुम बताएंगे कि उनके लिए क्या सुधार आवश्यक है उनके मामले में बोलने वाले तुम कौन हो भंगियों और चांडालों को उनकी वर्तमान हीन दशा में किसने पहुंचाया? हमारे व्यवहार की हृदयहीनता और साथ ही आश्चर्यजनक अद्वैतवाद के उपदेश ने क्या यह कटे पर नमक छिलकने जैसा नहीं है आकार और निराकार इस संसार में एक दूसरे से लिपटे हुए हैं निराकार को आकार में ही व्यक्त किया जा सकता है और आकार की कल्पना केवल निराकार से की जा सकती है संसार तो हमारे ही विचारों का एक स्वरूप है मूर्ति तो धर्म की अभिव्यक्ति है ईश्वर में सभी प्रकृतियां संभव है परंतु हम उसे ईश्वर को केवल मानव प्रकृति द्वारा ही देख सकते हैं हम उससे वैसे ही प्रेम कर सकते हैं जैसे हम एक मनुष्य से करते हैं जैसे पिता पुत्र से संसार में सबसे दृढ़ प्रेम पुरुष और स्त्री के बीच होता है और वह भी तब जब वह अवैध हो यह राधा और कृष्ण के प्रेम में प्ररूपित है वेद में यह कहीं नहीं कहा गया है कि मनुष्य एक पापी के रूप में उत्पन्न होता है ऐसा कहना मानव स्वभाव की महती और मानना है सत्य को आमने सामने देखने की स्थिति में पहुंचना कोई सरल काम नहीं है अभी उस दिन एक व्यक्ति एक पूरे चित्र भर में छिपी हुई बिल्ली को नहीं ढूंढ पाया यद्यपि चित्र का अधिकांश वही था